एफएम। खुश रहो, नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रोग्राम में जी हां शाम की मस्ती इस लाइव कॉन्सर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो में हमारे साथ बहुत सारे कलाकार जुड़ रहे हैं बहुत सारे कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए हमारे बीच में पहुंच गए हैं तो आइए सबसे पहले हम लोग गाना सुनेंगे अर्थात किसी विशेष आर्टिस्ट को बुलाना चाहूंगा मैं जी हां सुष्मिता शाह हमारे बीच में है उनसे बातें करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना जी हां वो मेरे पास जो है एक गाने का नाम भेजा है आ, लिखते हैं कि ये गाना है लता मंगेशकर का और निदा फजील जी ने इस गीत को लिखा है राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा हर जाये इस एल्बम का एक बहुत ही खूबसूरत गाना लेकर हमारे बीच में आ रही है तेरे लिए पलकों की झालर बनो जी हां दोस्तों तो आइए इस गीत को हम लोग सुनेंगे सुषमिता शाह कैसे आप मैं अच्छी हूँ और गाने का शौक कब से रहा आपको ये बहुत छोटे से जब मेरा उम्र फाइव ईयर्स का था तब से मैं गाना सीख रही हूँ क्लासिकल सॉन्ग जी जी आ, उसके बाद आ, मेरा आ, जब शादी के बाद तो मेरा छूट गया था तो फिर से मैं स्टार्ट किया सिंगिंग तो ये मेरा बहुत शौक है सिंगिंग और मैं शादी के बाद अब कितने समय से इस प्रैक्टिस फिर से आप कर रहे हैं हो गया टेन इयर्स अरे वाह से ऐसा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मुझे बेसिकली एक्चुअली मुझे क्लासिकल का ज्यादा ही शौक है मैं क्लासिकल में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे क्लासिकल लेकिन मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है क्लासिकल सिंगिंग। ठीक है सुष्मिता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और बचपन से आपको गाने का शौक है लेकिन कहीं न कहीं फिर शादी वगैरह के चक्कर में ये चीजें छूट जाती हैं लेकिन फिर भी आप लखी हैं दस साल से शादी होने के बाद आप फिर से इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लासिकल गाने आपको बहुत अच्छा लगता है तो आइए आप सभी की तरफ से जी हां सुष्मिता शाह का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शाम की मस्त इस कार्यक्रम में और हम लोग अभी सुष्मिता को सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पर शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए एक नया कलाकार को हम लोग अभी सुनने वाले हैं तो हमारे बीच में सारिका गुजर जी आए हुए हैं उनसे बातें करते हैं और वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं और ओल्ड मेलोडीज जो है वो एक अलग ढंग से प्रेजेंटेशन देती है तो वो भी हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से सारिका जी का बहुत बहुत स्वागत है शाम की मैसेज कार्यक्रम में धन्यवाद <laughs> कैसे हैं आप बहुत अच्छी जी जी और सारिका जी बताइए अपने बारे में संगीत का शौक कब से रहा और किस तरह से आप इस फील्ड में अपने आप को देख रहे हैं अभी बचपन से ही मुझे बहुत शौक था एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब एक रेडियो का सेट था हमारे घर पे और पूरा सुबह से जो प्रभात संगीत का जो कार्यक्रम होता था भक्ति गीतों का तो वहीं से मैं स्टार्ट करती थी फिर स्कूल जाके बाद में आती थी तो हिन्दी पुराने जो सॉन्ग रहते थे वो सुनती थी तो वहीं से मुझे बहुत दिलचस्पी है मुझे सिंगिंग का भी वहीं से शौक शुरू हो गया जब कॉलेज में स्कूल में ज्यादातर कॉलेज में जब मैं कुछ गाने लगती थी तो फ्रेंड्स की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आते थे कि तुम अच्छी गाती हो लेकिन चांसेस शादी <laughs> के बाद मिले एक क्लास ज्वाइन किया और मेरे मिस्टर ऑलवेज इंस्पायर करते हैं मुझे जैसे कि आज भी कर रहे हो क्या नाम है जी उनका नाम पराग है अच्छा अच्छा वो सुन रहे हैं क्या आपको जी देख रहे हैं सुन रहे है। <laughs> चलिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हमारी से कि ऐसे ही वो इनकी तरह सभी जो है पतिदेव पत्नियों को मोटिवेट करें और आगे बढ़ाएं <laughs> ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आप बहुत ही लकी हैं कि आपको पतिदेव का सपोर्ट मिलेगा और चलिए पराग जी आप सुन रहे हैं तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामना रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो पर आप सुन रहे हैं लाइव कॉन्सर्ट जी हां शाम की मस्ती कार्यक्रम में अब हम लोग सुनेंगे इस सारिका जी को सारिका आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं? मैं अभी एक बिल्कुल नया ढंग का जो मैं रश्के कमर जो है अच्छा। वो गीत सुनाने जा रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़ा सा हटके और खुले दिल से मैं गा सकती हूँ अच्छा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो प्रेजेंट करूँ क्या बात है क्या बात है चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की मत कार्यक्रम में और सुनते हैं आपका ये खूबसूरत गाना बेतहाशा तड़प ले घर के लिए बेतहाशा तड़प ले दर्द ऐसा जगा धीरे ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह छोटी बुखारी मजा आ गया मेरे रस के कल जोशी ही जोशी ले मेरे आशी में आके तू जो हमारी मज आ गया बारिश गिर के आई मजा खा गया मेरे रस्ते को नजा हो गए हम कना हो गए तू मुस्कुराए मजा खा गया बहुत कुत्ते गिर गए काहि कर गई वर्ष से गिर गए काहि कर गई आग ऐसी लजाई लगा था नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना अभी जी हां मेरे रस के कमर <laughs> सारिका जी ने प्रेजेंट किया लेटेस्ट गाना अब हम लोग थोड़ा सा उनकी जो आ, कलाकारी है गाने के अंदर वो हम लोग सुनेंगे उन्हीं से तो ओल्ड मेलोडीज जिनके लिरिक्स उनको याद हैं और वो गाने के बाद फिर से उसको जो है अपने तरीके से कैसे उसको एक अलग ढंग से गाती है वो हम लोग उन्हीं से जानेंगे जी जी आ, वो सॉन्ग के जो लिरिक्स रहते हैं उनमें जो वर्ड्स रहते हैं हाँ हा। और वर्ड्स के ग्रामेटिकली जो काना मात्रा जो बोलते हैं उनका सब प्लेसेस चेंज होकर वो गाना वैसे ही उसी ताल में सुर में मैं गा सकती हूँ अच्छा अच्छा तो एक नमूना हमारे सभी श्रोताओं के लिए पेश कीजिए आप जी आ, मैं गाना गा रही हूँ हमें तुमसे प्यार कितना जी। और वही गाना कुछ लाइन सीधी गा के फिर मैं अपनी स्टाइल में गाऊंगी ओके okay, जी स्वागत है आपका हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और आखे तो जलता है दिल बड़े मुश्किलों से फिर संभलता है दिल क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना अब मेरी स्टेडी महे मुस्ते तेरा पीने तो का मैं महनी नात जाए गरम जी हनी कत से मुहारते निभा महे मुस् तेरा तुलत रा खेदी तू ल जा क्या क्या तनजरत किए मुते क्या तपा ये लिब के रि ते गरम जी हनी कत से मुहारते निवाहे मुस्तेरा <laughs> मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया लेकिन गाना लग रहा वही है वही भी तो कुछ समझ में नहीं आता वो सोचते हैं कौन सी भाषा है ये, ये कोई नया लेकिन ये तो मेरी भाषा है, है। कुछ तो लगती है लेकिन ये तो मेरी भाषा है चलिए बहुत मजा आ गया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनकर मजा आ रहा होगा आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो पर जी हाँ लाइव कॉन्सर्ट शाम की मस्ती खुश रहो खुशिया बाटो पुणेरी पुडेरी, पुडेरी आवास पुणेरी पुणेरी पुडेरी आवास पुडेरी, पुणेरी पुणेरी आवास पुडेरी, पुडेरी, पुणेरी आदास 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब सभी आर्टिस्ट यहाँ पर है आते हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाते हैं तो आइए अब विनोद जी भी आ चुके हैं उनसे भी बातें करते हैं हेलो विनोद जी कैसे आप नमस्कार नमस्कार तो <laughs> चलिए मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं भी बहुत ही एंजॉय करते हैं आपकी वॉइस से तो भाई आज हमारे फीमेल आर्टिस्ट के बाद मैं चाहूंगा कि आप मेल आर्टिस्ट है <laughs> तो कौन सा गाना सुनाने वाले हैं मूवी का नाम है झूली जी जी और भूल गया सब कुछ याद नहीं आप कुछ क्या बात है कैसे भूलें जी जी तो चलिए सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को आप सुनाए रेडियो पुनेरी आवाज शाम की मस्ती खुश रहो खुशिया बांटो भूल गया सब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं है सब कुछ है। हो हो हे क्युह पाता नभो ja yeah. जी to... बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया बढ़िया ढंग से और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो चलिए दोस्तों एक बार विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड फिर आगे बढ़ते हैं एक और हमारे आर्टिस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं उनको सुनते हैं उसके बाद फिर बाद में वापस विनोद जी को सुनेंगे तब तक आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज वन जीरो शाम की मस्ती खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप सुंदर रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं हमारे सभी आर्टिस्ट के द्वारा जी हां हमारे बीच में सुष्मिता शाह और सारिका गुजर भी हमारे साथ में है और मंजुला जी भी मेरी तरफ देख रही है वो भी कुछ गाने तैयार कर रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इन सारे आर्टिस्टों को देखकर और हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं उन सभी को हम लोग धीरे धीरे करके सुनेंगे और फिर से एक बार सुष्मिता को हम लोग सुनेंगे सुष्मिता अब कौन सा गीत लेकर हमारे बीच में आ गए हैं आप मैं अभी आशा जी का दम मम क्या बात है <laughs> चलिए बहुत ही मस्ती भरा गीत लेकर हमारे बीच में वापस आप आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है har ra ab kis shahab नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं अभी अभी आपने सुष्मिता शाह को सुना बहुत ही प्यारा सा गीत उन्होंने सुनाया आपको आशा करता हूं आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा एक ओल्ड मेलोडीज जो है एक बार फिर से याद कर लिया होगा आपने और फिर से जो है पुरानी यादें आपकी ताजा हो गई होगी तो आइए दोस्तों आइए श्रोताओं फिर से आगे बढ़ते हैं और लाइव कॉन्सर्ट में शाम की मत इस कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं एक बार फिर से हम लोग सारिका जी को सुनेंगे सारिका जी कैसे हैं आप <laughs> और वो वाला जो आपने जो अपना रशियन गाना हमको सुनाया बड़ा अच्छा लगा <laughs> और ये गाना जो आपने कहा कि अखियों की जरोखों से मुझे लगता है कि रविंद्र जैन साहब का लिखा हुआ है जो है विशेष रूप से संगीत भी उन्हीं का था और ये गीत जो है बहुत ही पॉपुलर रहा उस जमाने में तो मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं लाइव इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें भी बड़ा आनंद आएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार सारिका जी को सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है झड़ो खो जरा देखी जो सोचने बंद करके झड़ भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल की जाति दुआ माइ मरा बंशे रेवा सुखी धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया सारिका जी थैंक यू सो मच <laughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 पुन एफएम पर शाम की मस्त इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और लाइव कॉन्सर्ट आप सुन रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट जो है आपके बीच में आकर परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी हमने सारिका जी को सुना तो आप फिर से एक बार सुस्मिता शाह जी को सुनेंगे हेलो कैसे आप बहुत अच्छी हूँ चलिए आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं का किशोर कुमार जी का मेरे महबूब क्या बात है <laughs> मेरे महबूब कयामत होगी चलिए कयामत तो आप लाएंगे अब अपनी आवाज के जरिए आप सुना हैं रेडियो पुनिरी आवाज 107.8 जीरो पर जी हां शाम की मस्ती खुश रहो खुशियां बांटो Ha ha ha शष्म साद जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने किशोरजा का सुनाया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी उतना ही एंजॉय फील हुआ होगा जितना हम कर रहे थे यहां पर अंदर स्टूडियो में तो चलिए आगे बढ़ते हुए आप आ, आगे चल के कौन कौन से गीत हमारे श्रोताओं को सुनाने वाले हैं मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है एक लता जी का जाने क्या बात है हाँ। तो आगे मैं वही सुनाना चाहते हो <laughs> और आगे देखते हो जी, जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत प्यारे प्यारे गीत आप कलेक्ट करके लेकर आते हैं और सुनाते हैं हमें थैंक यू सो मच नमस्कार शाम की मस्त इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं इस लाइव कॉन्सर्ट में और अभी एक नए आर्टिस्ट हमारे बीच में आये हुए वह हैं जीहा श्रीमती मंजुला हड़के हमारे बीच में है कैसे हैं मंजुला जी आप एकदम मस्त मजे में अच्छा अच्छा और बताइए हमारे सभी श्रोताओं के लिए अब लाइव कॉन्सर्ट में आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं मैं कुदरत फिल्म का लता दीदी ने गाया हुआ सॉन्ग जा रही हूँ सॉन्ग का नाम है तूने और कैसा जादू किया क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सिलेक्ट किया है और आशा व्यक्त करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत मजा आएगा इस गीत के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक बार मंजुला जी का बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा सुनाने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं शाम की मस्त इस कार्यक्रम में फिर से एक बार विनोद जी का स्वागत है जी शुक्रिया <laughs> और विनोद जी इस बार कौन सा गीत लेकर आप हमारे साथ हो जी इस बार जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम अच्छा अच्छा फिल्म का नाम है आपकी कसम आ, बहुत पुरानी फिल्म है और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही थी राजेश कन्न पर पिक्चराय किया गया था ये गाना और ये फिल्म तो आशा करता हूँ आप उसी गाने को सुनाने वाले जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम <laughs> क्या बात है क्या बात है आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए विनोद जी को सुनेंगे अभी के सफर में Is it true? बर गुरल सारी रहता है नहीं पल में ये आके निकल जाता है आधी आदमी गुजे गुपाई बात है विनोद जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना सुनाया जीहा जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते किशोरदा का एक बहुत ही खूबसूरत गीत था राजेश कन्ना पर पिक्चराइज किया गया था जैसे आपने कहा आपकी कसम इस फिल्म से था तो कहीं न कहीं ये गीत जो है हम सभी को एक मैसेज देता है कि हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए और शक का कोई इलाज नहीं है तो चलिए बहुत ही प्यारा सा जो मैसेज है इस गीत के माध्यम से मिलता है और इसी के साथ अब वक्त कहता है कि और हमें इजाजत नहीं देता तो अभी हमारे सभी श्रोताओं को और हमारे सभी आर्टिस्ट जो इस कार्यक्रम में जुड़े जैसे कि शुरूआत में हमने देखा कि सारिका गुजर जी और उसके बाद सुष्मिता शाह और फिर उसके साथ में मंजुला हड़के जी भी आज एक गाना उन्होंने सुनाया पहली बार और उसके बाद में आप भी हमारे साथ जुड़े ही <laughs> विनोद जी तो आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इस पूरे प्रोग्राम में रहते हैं हमेशा तो आपको कैसा लगता है इन प्रोग्राम को सुनकर <laughs> मैं बहुत करता अच्छा अच्छा बाकी तो चलिए अब वक्त हो गया जाते जाते मैं कहूंगा कि एक शाम की मस्ती के नाम शाम वाली कुछ एक का दो जो आपके जहन में हो जी, हमारे श्रोताओं को सुनाइए और इसी के साथ हम लोग कहेंगे गुड बाय और सभी हमारे आर्टिस्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल ये शाम मद होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मद होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी